Om samah samoh namo sa प्रथम बजे के चतुर्दश नंबर का पुष्टार जिसमें प्रथम प्रथम वर्दाण के पश्चात द्वितीय वरदान की चर्चा चल रही है स्वर्ग के साधन बूथ अग्नि विद्या को जानना चाहते हैं अवधि विद्या में यज्ञ विद्या जिसमें अग्नि का प्रयोग होता एक जाने जाने है यज्ञ विद्या को जानकारी देना चाहते हैं क्योंकि जिस यज्ञ पिताजी ने कुछ चित्र बनाया कुछ तो गलत, गलत कर दिया जिसके कारण से गलत फल की संभावना थी भविष्य तो में लोगों के ऐसा न हो कि भूमंडल में विद्या आ जाए जानकारी व समृद्धि उद्देश्य से अग्री विद्या के बारे में पूछा अग्रिविद्या था यज्ञ विद्या तो चतुर्दश मंत्र तक हो गया था आगे पंचदश मंत्र स्मृति का वचन है अभी तक गुरुशिष्य कहानी के रूप में चल रहा था कहानी तो से एक है। मंत्र है। कहान सेवकाच तस्म वायतीवा यद यथोक् मृत्युपुमे वाह लोका यथावा लोकाद तस्मिष्टायावतीर्वा यथोक् अथा मृत्यु लोक में जो आदि है हमारे स्थूल शरीर में सबसे पहले हुआ है विराट लोक में आदि संपूर्ण स्थूलाभिमानी को विराट बोलते हैं संपूर्ण सूक्ष्माभिमानी को धर्मेगा बोलते हैं विराट की चर्चा है तो लोकादि लोक में आदि जो अग्निम जो अग्नि है वो लोक में सबसे पहले जो प्रथम शरीर वाला अग्नि है उस अग्नि विराट की तम उवाच तस्म उवाच उस नजिकेता के लिए बता दिया अग्नि कस्मय नजिकेता से उच नजिकेता के लिए यमराज ने कहा ऐसी स्थिति बोल रही है और या इष्टका का या यावतीवा यथावा उस अग्नि के चयन में कौन सी जाति के ईटे अग्नि होगी सोने के चांदी के मिट्टी के क्या या इष्टका जाति विशेष और यावतीवा संख्या विशेष कितनी संख्या में मैंने उसमें पढ़ना है येते पढ़ना है और ऐसा अला उसने प्रकार विशेष किस प्रकार से चयन होना है कुंड बनाना है अवन कुंड कौन से जाति के येते हों और कितने येते हों किस प्रकार उसे चयन करना है यह सब बता दें सुने नजिकेता को यमराज ने बता दिया ऐसा कहा बताया तो सचा भी तत्प्रत्यवध एक जो जैसा बताया था श्रवण नजके का अभी जो नजके था वो भी प्रति अवध प्रत्युतर दिया जैसे गुरु ने कहा वैसे प्रत्युत्तर दिया जैसा कहा वैसे कंठ करके सुना दिया गुरु और तसे भी शब्द से भी अगले विषय में अगली विद्या के बारे में सुनाया था सचा भी श्रवण नज जो नज के है वह उस अग्नि के विषय में और ईटों के विषय में प्रत्यवदत्त प्रति अवदत्त प्रत्युत्तर दिया नजिकता ने प्रत्युत्तर दिया यथोक्तम जैसे गुरु ने कहा वैसे ही उत्तर दिया कोई कमी नहीं यथोक्तम अथाश्य मृत्यु हो अश्य मैं नजिकाता को मृत्यु क्या हो गया पुनरेवाह पुष्ट संतुष्ट जो तो कोई भी आचार्य होगा पढ़ाने वाला अगर विद्यार्थी सही ढंग से पढ़े तो उसको संतुष्टि होगी और कुछ नहीं होगा तो यहां जैसे अग्रिविद्या के बारे में यजिग्ञा को समझाया गया वैसे ही उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा यमराज को इसलिए यमराज संतुष्ट होकर के पुनर एवाह मृत्यु मृत्यु पुनर्वाह फिर कहने क्या कहते हैं आगे यमराज कहेंगे अगले मंत्र में क्या कहना चाहते हैं ठीक है देखिए सब प्रपंचम अग्निज्ञान चयन प्रकरण दृष्ट यहां पर केवल इतना बता दिया कौन सी जाति के ईंटें लगनी है और कितने ईंटें लगनी है कितने प्रकार के कीट संकेत में बोलनी अगर ये विस्तार के साथ जान ना हो जहां के प्रकरण होगा वृद्धार्विक सब पथ ब्राह्मण आदमी है वृद्धार में जो हम लोग पढ़ते हैं असले में हम तृतीय अध्याय से पढ़ते हैं दो अध्याय पर यह हो चुका है जिसमें प्रवर्ग ब्राह्मण बोलते के प्रयोग कर जिसमें गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक कर्मों की चर्चा और उन कर्मों के साधन के कर्मों की चर्चा कर्मों के साधन की चर्चा, चर्चा फल की चर्चा सब उसके परि है और ये जो ऊषा हवे इत्यादि से जो हम पढ़ते हैं ये जो है ज्ञान कांड के लिए है उसके अपेक्षित उपासन। उस उपासना कुछ उपासनाएं हैं प्रथम अत्यायी द्वितीय अत्याय वो जो ज्ञान के लिए अंतकर शुद्ध हो जैसे ज्ञान उसे उपासना प्रकरण आरभ करते हैं उसके पहले कर्मकांड प्रकरण जिसको प्रवर्गीय ब्राह्मण बोलते हैं सतपत ब्राह्मण बोलते हैं वो कर्मकांड पलट है वो क्योंकि भाष्य इसलिए लिखा है यहां सन्यासियों के उद्देश्य करके भाष्य लिखा गया है मुख्य रूप में इसलिए उसको यहां आवश्यकता नहीं समझा इसलिए वृद्धावरण प्रथम दो अध्याय के भाष्य मिलते हम जो वृद्धार्व्य को छह अध्याय में पढ़ते हैं अगर में क्रम से देखेंगे तो आठ अध्याय और उपनिषद क्रम से पढ़ेंगे तो छह उपनिषद में छह अध्याय है क्योंकि पहले दो अध्याय कर्मकांड व्रत है कर्म का कर्म का साधन कर्म का फल मानी गर्भाधाम से लेकर के अंत्येष्ट तक किस वर्ण किस आसन का कौन कर्म होना किस आदन से होना कौन फल मिलना सब कर्मकांड आएगा है कहा सब प्रपंचम अग्निगाम विस्तार के साथ जो अग्निज्ञान है यहां तो संक्षेत्र तो बोल दिया तो लोटा अग्नि को कृतिज्ञता के लिए धनराज में कह दिया अग्नि का बताया और उसके लिए अग्नि का विधान चयन करने के लिए अग्नि कुंड बनाना है उस कुंड के लिए किस जाति के ईटे लगनी है कितने ईंटे लग्नि है और कितने प्रक, किस प्रकार से होना है इतने बताया करके छोड़ दिया कह रहे कहें टीकाकार सब प्रपंचम अग्निज्ञान विस्तार के साथ अग्निज्ञान चयन प्रकरण प्रश्नगम जो अग्निचयन प्रकरण होगा भेद में वहां से देखना चाहिए यदि श्रुतिर असमान बोल रहे थी श्रुति हमारे लिए ज्ञान कराती है संपूर्ण अग्निविद्या को जानकारी लेंगे तो जो कर्मकांड संबंधी है वो तो वहां से लेना चाहिए जो अग्निचयन प्रकरण होगा वेद में वहां से लेना चाहिए कहा टिप्पणी में कहते हैं तीन नंबर में कहा प्रकरण आदि सतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथा ग्रंथस्था का इनादि महर्षि प्रोक्त श्रोत्र सुपुत्राधिपताच इतना या तो शतपथ ब्राह्मण से समझना चाहिए जिसमें गर्भाधान से लेकर के अंत्यष्टि तत्व कर्म का चर्चा है वहां से समझना चाहिए अनुता के लिए प्रथम दो अध्याय जो तो हमारे हम जिसको पढ़ते हैं वहां नहीं है वो दोनों अध्याय जिसको सतपथ ब्राह्मण बोलते हैं सतपथ ब्राह्मण सतपथा आदि ब्राह्मण ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ में है जिन विद्या के चयन के बारे में किस कितने किस जाति का ईटा होना कितने लगना और कि, किस प्रकार के चयन होना ये सब वहां कथन है अथवा काट्य आयेगा भी जो गृहसूत्र हैं बहुत सारे गृहसूत्र हैं एक के, के बारे में बताते हैं तो वहां से समझना चाहिए क्या कायि आदि महर्षि प्रोक्त स्रव्य सूत्र आदि स्रव्य सूत्र बोलते हैं उनको तो वहां से भी समझना चाहिए कि अगली अग्निविद्यालय पर वहां से समझना यहाँ तो संक्षिप्त तो पत्र यहाँ ज्ञान के में ले जाना चाहते हैं तो भूमिका के रूप में चल रहा ये कहना चाहते हैं अच्छा भाष्य में कहा इदम श्रुते वचन कहा स्मृति का वचन है ये जो मंत्र है स्मृति का रहेंगे लोकादिम अग्निम तमुवाद प्रश्न इत्यादि करके कहा कि गुरुशिष्य संवाद से अलग होकर के स्मृति का स्वयं स्मृति बोल रही है तो स्मृति का वचन है हाँ। लोकादिम लोकारनाम आदिम भूरादि लोकों में जो आदि है संपूर्ण स्थूल को अभिमान करने वाला को विराट बोलते हैं और रूप से उसी के चाहिए अग्नि रूप से कहा गया लोकारिम लोकाराम आदिम लोकादिम ऐसा षठी से करना लोगों में आदि जो बूढ़ा चतुर्भुवन है चतुर्दश भुवन है अथवा तीन लोग हैं जो भी हो तो उसमें जो आदि है प्रथम शरीर का थोड़ा क्यों वो प्रथम शरीर है सबसे पहले पूर्व शरीर यदि किसी को मिला है तो विराट को मिला है सूक्ष्म शरीर पहले किसी को मिला है हिरण्यों को मिला है और सूक्ष्म शरीर का पूंज होता है और विराट होता है शरीर के पूंज में अभिमान करने प्रथम शरीर बाद की वो लोक में आदि क्यों प्रथम शरीर है वो प्रथम शरीर प्रथम शरीर भी है वो इसलिए अग्निमित प्रकृत है प्रकरण चल रहा है वो अपनी नचकेत साजिकेता ने जिस अग्निविद्या के बारे में प्रार्थना की थी अमराज से क्योंकि पिताजी ने उस अग्निविद्या कुछ गड़बड़ी कर दी थी हवन हो रहा था ये क्या बहुदान में गड़बड़ी कर रही जिसमें कुछ गलत हो रहा था इसलिए भविष्य में कोई ऐसी गलती न करें इसको लेकर के नजगेता ने प्रार्थना के लिए उसको जानने के लिए कहा कम प्रकृति नजगेत प्रार्थित प्रार्थना उक्तवान उसको कहा मृत्यु उबाचा उगतवान मृत्यु ने कहा उस अग्नि के विषय में बता दिया तस्मी नजगेत से उस नजिकेता के लिए बता दिया एक टिप्पणी नदी के कसा तो प्रार्थित कौन से अग्नि के बारे में ये कहा स्वर्ग के साधन भूत को स्वर्ग कहा है तदस्य प्रयोजन सूत्र से यद्यक पंक्ति को बताया था स्वर्ग के साधन को स्वर्ग के जो स्वर्ग प्रयोजन जिसका है किसके अग्नि अग्नि का इसलिए अग्नि विद्या का इसलिए कहा स्वर्गम का आगे चेमचा या इष्ट का जो जिस प्रकार के ईंटा चाहिए चेतव्या वहां चयन करना है एकत्रित करना है ईंटों को ढेर लगाना है हवरकुंड बनाना है किस जाति के ईंटे होंगे वो भी बता दिया सोने का है चादी का है अथवा लिट्टी का है ईटा किसके होने चाहिए या इष्ट का चेतव्या स्वरूप स्वरूपता बता दिया है जिन ईंटों का चयन होना है उस बता दिया था ट्रिप्पण जोड़ों का चेतव्य स्वरपण द्रोण रथ चक्रादि स्वरूपेड़ तो उपधातव्य इत दो के समान रखना है ईटो को अथवा रथ के पहिये के समान रखना है इत्यादि अलग अलग है यज्ञों के महिमा है वो, वो तो यज्ञ जब संपद ब्राह्मण पड़ेगा तब तो पता लगेगा ये सब यज्ञ के बारे में तो द्रोण दोने के समान अथवा द्रोणचित्त रथ चक्रचित इत्यादि कहा ऐसे से बनाना चाहिए कहा है यदा अथवा स्वरूपेरा पीरियड पूर्वादी परिणाम भेदे तेरसा रखना ऊपर रखना इत्यादि भेद विशेष टका यार इस प्रकार से जो वहां एकत्रित करने के ईटे होंगे वो जिस प्रकार के हों जिस स्वरूप के होंगे कहा ऐसे ईटों का बता दिया कहा और या अवीर संख्या संख्या कितनी होनी चाहिए ईटों की वो भी बता दिया और यथावा चीजे थे अवनीर जिसके द्वारा एकत्रित होगा वहां हवन कुंड में माने चयन किया जाएगा एक अवन कुंड बनाया जाएगा वो भी बता दिया था के अलावा चीजे अंग्रे प्रकार चयन किया जाता है अभी जिस प्रकार से सर्वे यद्धवाम तीनों के तीनों बता रहे जिस जाति के ईदे लड़की हो जितने संख्या में लड़की हो और जिस प्रकार होना हो सब बता दिया हमारा जनकर स्मृति कराएंगे या तो हमारे डिपेंड आधीयदे वेद्या संस्थापित बेबी में जो संस्थापना स्थापित की जाती है कि बारे में बता दिया ये कहा सच अभी सब नजगेता शवने नजकेता जो नजगेता ने भी क्या किया जैसे गुरु जी ने बताया था वैसे शब्द से भी सुनाया अर्थ से भी सुना दिया गुरु जी शब्द अर्थ दोनों से सुनाया जिस प्रकार गुरु जी ने कहा टेट के तरह जैसा कहा वैसे सुना श चा अभी श माने नजिकेता अभी नजिकेता भी नजिकेता तन मृत्यु ना प्रोकम उसको तत्माने जो तो अग्नि विद्या है अग्नि का ज्ञान है मृत्यु ना प्रोकम मृत्यु ने कहा था जैसा अग्नि ज्ञान को तो, अग्नि विद्या तो को उसको यथावत प्रत्यय अवरत्त यथावत निश्चय के द्वारा बता दिया जैसा निश्चय करके बताया जैसा गुरु ने कहा वैसे उत्तर दिया मैंने तो प्रति उच्चारित वाह प्रत्युत्तर दिया उच्चारित किया ऐसा टिप्पणी तीन नंबर की टिप्पणी है प्रत्ये नाम मैंने सदी सही उन्हश्चय पूर्वक बोला ऐसे अंदाज में बोल दिया हो ऐसा नहीं निश्चय करके उसने बताया प्रत्ययन अवदत इतने स्थाने प्रत्यवधत लिखित पुस्तकें कहीं यहाँ भाष्य में लिख दिया है प्रत्येन अवदत्त ऐसा है उस स्थान में प्रत्यवधत प्रति प्रति प्रत्युत तो यह प्रत्यय तृतीया से कपश्या प्रति अवदत एक क्रिया लगाना अच्छा होगा ये लिखित पुस्तक में ऐसा पाठ है सैव से स्त्रे मूला अनुरोहित मूल के उन के करने से मूल में क्या है प्रत्यवधत है तो वैसे यहां भी वही अच्छा होगा लिखित पुस्तक के अनुसार ही पाठ अच्छा होगा ऐसा कह रहे हैं आप्य मा अभाष्य प्रतिच्चारण न इसके जो प्रति उच्चारण अश्य मने नचिकेतशा प्रति उच्चारणा जैसे उत्तर सुना यहाज गदगद हो गए क्योंकि जो, जो पढ़ाया था उसको सही सही समझा और सही उत्तर दिया इसे में गुरु की संतुष्टि होती अकाश्य अश्य बने नचिकेतशा प्रति उच्चारणा जो प्रति उच्चार से प्रत्युत्तर शब्द है नचिकेता का अग्नि विज्ञान अग्निविज्ञान परिषद है उसके पुष्ट संतुष्ट हुई जो मृत्यु संतुष्ट होते हुए जो मृत्यु है मृत्यु पुनरेवा आहो फिर कहने लगे फिर कहते हैं मृत्यु कहते हैं दोबारा कहते हैं बलत्र अन्य तीन वरदान देने को पहले कहा था एक वरदान और देना चाहते है एक अग्र विद्या के बारे में जो तो बताया उससे नजगेता जैसे के वैसे सुनाने के कारण से अत्यंत खुशी खुशी के बदले एक वरदान और देना चाहते यानी इच्छुक है वो चाहते हैं वो कहते हैं पुनरेवा आहोर कहा पुष्कर तो क्या कहना चाहते हैं क्या नंत्र प्रियो महात्मा महात्मा परवे तवना भविता शृा चेय्मा अनेकूपा नेकृाण नचिकेतसम अवृत्त प्रियमाणो महात्मा प्रियमाणो महात्मा प्रसन्न हुए जो हैं यचिकेता के हम जो सिखाया था उसको प्रत्युत्तर जैसा दिया उससे संतुष्ट हुए यमराज महात्मा यमराज महान आत्मा जैसे सर महात्मा क्या आत्मा माने बुद्धि जिसकी बुद्धि विशाल हो संकीर्ण अभाव हो उस महात्मा का लाता है महान आत्मा माने बुद्धि अंतकरण जिसका विशाल हो महान हो उसका महात्मा यमराज महात्मा है महान विशाल बुद्धि वाले हैं प्रियमाणा संतुष्ट हो, होते हुए जो संतुष्ट हुए शिष्य के उत्तर को सुन करके संतुष्ट हुए यमराज है हैं क्या कहा तम अवर्णित यमराज ने उन नजकेता को कहा क्या कहा वरम तब यह अद्य ददाम भूया अद्या आज यहां निष्ठान पर वरम तब हुया ददाम फिर मैं बरदान देता हुया भूया मैंने पुनः फिर देता हूं तीन बार तो को बोला ही है दो वरदान हो चुका है तीसरे वरदान आगे देने वाले हैं तो ज्ञान के विषय होगा एक वरदान और देता हूं भूयादान पुनः शब्द है अव्यय है रियाताता जाता पुनः पुनः मैं तो मैं वरदान देता हूं कहा मैंने उदय से गुरु जी को सुनाया नजगेता ने ठीक उसमें प्रसन्न हो गए उसके लिए कहा क्या वरदान देते हैं अपने तरफ से एक वरदान और देते हैं क्या बोला तब ही बनामना भनता ये जो विद्या मैंने तुमने बताई है तुम्हारे नाम से आगे चलेंगे नजगेता अग्नि बोलेंगे इसको इस विद्या को इस अग्नि को कहेंगे नजगेता अग्नि तुम्हारे नाम से होगी भविता का युक्त काग्नि तब नामना एव अविता तुम्हारे नाम से ही हो श्रृंखलांश इमाम अनेक रूपान पिणाना कहते एक माला भी ले लो उपहार में एक माला ले लो अनेक रूप है नाना प्रकार ना के मलियां जड़ी हुई है जिस माला में श्रृंकाम से इमाम श्रृंगाम ये जो श्रृंका है माला अनेक रूपां अनेक रूप है कैसा अनेक स्वरूप वाली जो माला है वो भी ले लो माने यहां पर अनेक रूप वाली माने अनेक मणियों से जड़ी हुई माला भी हो सके अथवा ये जो अग्नि विद्या बताई जा रही उससे भिन्न कर्म जितने होंगे वो कर्म रूपी माला भी समझो वो भी एक विद्या है वो भी ले एक नंबर टिप्पणी ये तीन वरदान देने को कहा था बीच में दो वरदान देने के बाद में तीसरे वरदान देना बाकी है आगे बीच में एक वरदान क्यों देते हैं कहते तो इमराज की समझ में बात आ गई पहला जो वरदान था नदी के तारा वो नतीकता को फल नहीं मिला उसका उसका फल किसको मिलेगा उसको पिता को मिलेगा जब सौ से आगे आएगा नतीकथा को थोड़ी होना तो पिता को होना है सोच में आया पिछले को पूरा करना चाह ना को ही वरदान देना चाहते एक वरदान तो पिताजी को हो गया यही यहाँ टिप्पणी कार बोल रहे टिप्पणी काल का यही यहाँ अभिप्राय है एक नंबर टिप्पणी का, पितुर सौ प्रश्न पितुरे बहन पिता के जो सुबह यथाश्य कहा था ना शांता को सुमना यथाश्य तो पिता के जो शांति मिली है वो तो फल पिता को ही हुआ ना ना को तो नहीं मिला अब एक तो नहीं देने को तीन बार किसको बोला नतिकथा को बोला हुआ है तो इसको तीन बरदान पूरा करना है उनका मन तो में आया कहते टिप्पणी कार को पितुर सौ पितुरे को फल होगा फल किसा वहां के उस फल मेंशयान बिल्कुल सूक्ष्म विषय को सोचने वाले जो तो यमराज हैं ऐसा अभिप्राय वाले निगूण धर्म आशयान अभिप्राय वाले यमराज स्वयं विपीड़न तो और संख्या को लेकर अपने जो विपीडन करना है माने अपने आप जो देना है तीन वरदान उसको पूरा करना चाहते हैं नदी के बाद दो ही वरदान हो रहा है तीसरा वरदान मेरे एक तो पिताजी के तरफ से गया, ये अभी सोचने आया उनका इसलिए स्वयं वितीर्ण अपने आप वितीर्ण किया हुआ जो बल संख्या है तृत्व संख्या पूरा करने पूरे जो तो काम तो हो पूरा करने के लिए धर्मराजा इसलिए धर्मराज बोलते हैं ये कहा तव बलम तब यहादा निर्भू पुनः मैं तुम्हारे लिए भर देता हूँ ऐसा कहते नच यदावदा प्रेमात्म प्रेमात्म से अत्र प्रत्यवान कारणों को बिहार से कहते ये प्रेवां प्रेवां तो मंत्र में जो तो देखा जाता है तो खुशी के बदले में ही वरदान दिया ऐसा लगता है तो तृप्त संख्या पूरा के लिए तो ऐसा लगता नहीं है कि त्रिप्पणी कार्य कहां से ऐसा लाएगी तृप्त तो संख्या पूरा करने के लिए एक फल पिताजी के तरफ गया पहला वाला यदि कदा वो तीन देने को कहा इसलिए कहां से आ गया शंका है ना पता प्रियम से पत्र इस मंत्र में जो प्रतीयमान है क्या प्रियम खुशी होने के कारण ही वरदान दे है वरदान का कारण क्या है प्रसन्नता यमराज की प्रसन्नता यही है उसके विनाश हो जाएगा प्रसन्नता में नहीं उसको नहीं माना जाएगा कारण यदि रहा है प्रसन्नता यमराज प्रसन्न होने के कारण ही दे रहे हैं बलराम यदि ये इसमें कारणत्व कि हाँ होगा का कारण तो नहीं रह पाएगा इसमें तत्व परम्परा कारण बता दें ये ऐसा नहीं मानना क्यों वो जो प्रसन्नता है परंपरा से कारण हो जाएगा ऐसे होगा तब भी तत्प्रयुक्त ये वो जो प्रसन्नता के कारण से उनके मन में इच्छा प्रेरित हो गई माने इच्छा और तत्प्रयुक्त तंत्र इगम और ये विलंबरम यह वर किस लिए तो इच्छा प्रयुक्त प्रसन्नता के कारण से इच्छा इच्छा के कारण बना अच्छा, कथम किस प्रकार कह यमराज कैसा कहा? पुनरेवाह पुस्तक का फिर यमराज ने कहा संतुष्ट होकर के कहा क्या कहा कथम किस प्रकार कहा प्रश्न हुआ उत्तर देते देखें तम नचिकेत अविप्रीय कुछ नचिका तम प्रबीद तम मन नचिकेत उस नतिकता को अप्रवीर मान कहा क्या प्रिय माण हम शिष्य योग्यता पश्चम शिष्य योग्य है शिष्य की योग्यता को देख करके उनके मन में खुशियां नहीं आ गई माने जैसा पढ़ाया था वैसे उसने पढ़ा के सुनाया और कभी जैसे कहा वैसे सम, समझ करके होगा निश्चय पूर्वक कहा शिष्य योग्यता पश्चम प्रिय माना शिष्य की योग्यता देखते हुए अच्छा विद्यार्थी ऐसा समझ करके संतुष्ट होते हुए प्रीतिम अनुभवन का प्रियवान प्रीति का अनुभव कर सुख की अनुभूति करते हुए महात्मा यमराज महात्मा, महात्मा ये धर्मराज है महान आत्मा जैसे सब महात्मा है ये महात्मा सत्य से यमराज के लिए कहा गया है क्यों अक्षुत्र बुद्धि का जो क्षुत्र बुद्धि वाला होता है वो दुरात्मा होता है और जो अक्षुद्र बुद्धि वाला है वह महात्मा होता है अक्षुत्र बुद्धि तब मैं चतुर्थम यह प्रीति निमित्तम तीन वरदान तो मैंने देना ही देना है एक बरदान बाकी आगे देना है किंतु ये चतुर्थ बरदाम ऊपर से मैं दे रहा हूँ तरफ से प्रीति निवर्तन प्रें दे का आगे दे रहा हूँ तो मैंने मैंने जैसे पढ़ाया वैसे सुनाया उसके बदले में दे रहा हूँ प्रीति निमित्तम अद्य गिर इस समय देता हूँ अद्यवानी गिरानी वैसा करते इस समय में दला नहीं होया फिर मैं आपको अभी एक बरदान और देता हूं ऐसा कहा जगह राज ने कहा कि टिप्पणी अक्षयत्र बुद्धि इसके ऊपर चार गुण टिप्पणी है प्रियमाणत्व हेतु महात्मा इति तत्व प्रियमाण होने में क्या महात्मा थे इसलिए खुश हो गए महात्मा है वो इसलिए अक्षयत्र बुद्धि का अक्षय बुद्धि वाले नहीं है ऐसा हेतु यदि हेतुअंतर में अन्य हेतु है अक्षुद्र बुद्धि अन्य हेतु है शिष्य योग्यता दर्शन से भी हेतुत्व शिष्य की योग्यता देखना भी बरने का कारण हो गया शिष्य ने जैसा सुना दिया प्रसन्नता भी एक वरदान और देखना ये भी कारण है शिष्य की योग्यता भी वरदान का कारण हो जाता है एक शिष्य योग्यता का दर्शन से भी शिष्य की योग्यता के दर्शन भी हेतु है एक क्षुत्र बुद्धिर् परियम प्रज्ञा उत्कर्षम कश्चन ईर्षया प्रवेश क्षुत्र तो बुद्धि वाला होगा क्षुत्रा बुद्धि यश क्षुत्र बुद्धि बहुवी समाज होगा जिसके बुद्धि क्षुत्र है वो तो क्या करेगा दूसरे में कोई ज्ञान आदि से देखने पर उसको कलूषित होगा मतलब उसके बंद खिन्नता आएगी कितना से आगे बढ़ जाएगा क्षुत्र बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा होता है क्षुत्र बुद्धि बहुबी समाज का रखना क्षोत्रा बुद्धि यश क्षुत्र बुद्धि क्षोत्र बुद्धि वाला जो होगा परियम जो दूसरे की संबंधी प्रज्ञादि उत्कर्षम ज्ञान आदि की उत्कर्षा देखा उत्कर्ष देखा उसने अपने से ज्यादा देखा उससे प्रश्न ऐसे देखते हुए ईर्ष्या पर उसी भर्ष्या के द्वारा जल जाता है लेकर उसके मन नहीं ईर्ष्या पैदा हो जाती है ये क्षुत्र बुद्धि वाले का लक्षण है और अक्षय देश को तो भी बुद्धि अक्षुत्र बुद्धि वाले तो कैसे होते हैं प्रियते दूसरे की ज्ञान आदि की उत्कर्षा दे प्रसन्न होते हैं क्योंकि यहाँ नैतिकता की ज्ञान की उत्कर्ष देख करके यमराज प्रसन्न हो गया इसलिए महात्मा है अक्षुद्री वाले ने कहा विश्वकोष में कहा है क्षुद्र शब्द का अर्थ किया है कहते हैं क्षुद्र श्याल अधम क्रूर कृपणाल विश्व विश्वकोष है जैसे अमर कोष है मेदिनी कोष है विश्वकोष है न कितने कोष है विश्वकोष में कहा क्षुद्र श्याल को क्षुद्र कौन है पर अधम जो अधम होगा क्रूर होगा कृपण होगा अल्प होगा उसके लिए क्षोत्र पद का प्रयोग होता है ऐसे दूसरे क्वेश्चन कहा है आगे आज है तो मैं ये एक बरान और देता हूं क्या बलदान देना कहते ये जो अग्निविद्या मैंने बताई ये तुम्हारे नाम से चलेगी आज के बाद यही बरदान है ये लचकेता अलग कहेंगे इसको ऐसा कहना चाहते हैं तबई बनामना भविताजी ऐसा कहा उसी का अर्थ कर रहे हैं आप तवै तो नचिकेतो नामना तुम्हारे नाम से ही जो नचिकेता हो तुम तुम्हारे नाम से ही न ना, तुम्हारे नाम के द्वारा ही पठन के द्वारा ही प्रसिद्धो भविता प्रसिद्ध होगी अग्नि अग्निशब्द संस्कृत में कुलिंग है हिंदी में स्त्रीलिंग है, है। प्रसिद्धो भगिता लूटकार भगिता प्रसिद्ध होगी अग्नि ये अग्निदीत तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी कहा मैं उमच्यनो अयम अग्नि प्रसिद्धो भगवती मेरे द्वारा कही कही जाने वाली कही गई जो अग्नि है वो तुम्हारे नाम से पुष्टि हो चिंचा और भी एक और देता हूं किंचा श्रृंगाम शब्द रतन करने वाली माला मणिनों की माला है ऐसे भी देता हूं एक कहा रत्न मय नाना प्रकार के रत्न जुड़े हुए हैं उसमें ऐसी माला शब्द करने वाली माला इमाम अनेक रूपाम ये अनेक रूप वाली जो माला है विचित्राम विचित्र माला को भी गृह स्वीकुरु इसको भी स्वीकार करो आप यथवा श्रृंगा अकुत्सिता गति, है। गति तो है कर्म अथवा यह श्रृंगार शब्द का अथा कर्मगति है यानी कुत्सित कर्मगति नहीं है निंदित कर्मगति नहीं है तो प्रशंसनीय कर्मगति है ये भी श्रृंगा शब्द का अर्थ है अथवा यह प्रकर्मा श्रृंगार का श्रृंखलां अपुक्षितान गति में कर्म वही जो तो कर्म गति है जो तो प्रशंसनीय कर्मों की गति अच्छे कर्म करने वाले की जो गतियां हैं उसको भी ध्यान करो वो भी जानको देता अंड कर्म विज्ञान अनेक फल हेतुत्व स्वीकृत हो है जो अग्नि विद्या एक बता दिया इससे अतिरिक्त भी कर्म विज्ञान जितने भी हैं क्योंकि कर्म का अनेक फल है अनेक फल है जितने फल है उसके साधन कर्म भी अनेक है एक ही कर्म नहीं है इसलिए अन्य कर्मों के विषय में जान लो विद्या को छोड़कर के अन्य कर्मों को जान लो ये अर्थ होता है ये अर्थ है नहीं अन्य दभी, अन्य दभी। भी कर्म विज्ञान जो कर्म विज्ञान है, है कर्म संबंधी जानकारी अनेक फल हेतु था क्योंकि अनेक फल के कारण है कर्म एक ही फल वाले नहीं है भिन्न भिन्न कर्म है भिन्न भिन्न फल के कारण बनते हैं तो सबको जान लो परेशान ऐसा कहा यह होता है कहा टिप्पणियां हैं एक से चार कहते है, हैं कैसे कैसे है श्रृंगा यत्र तथा उत्सर्जी शारीरात्माग अन्नासर्जिया ऊर्द्वासी वृद्धा कहते देखो जैसे सजाई हुई जो गाड़ी होती है बैलगाड़ी हो चाहे कांगड़ा आदि हो ये मोटर गाड़ी नहीं सजा अनेक प्रकार के भाड़े बर्तन सब कुछ रखा हुआ उसमें जा रहे हैं कहीं था। इस दृष्टि उद्देश्य जा रहा हो यथा यथात यथा अनामान अना गाड़ी गाड़ी को अनश शब्द का प्रयोग होता है अनश जैसे अनर्वाहा बनता है अनसों बहाती गाड़ी को खींचने वाले को अनुभवान बोलते बैल को सभी बैल को अंगड़बान नहीं बोलते जो गाड़ी खींचने के सामर्थ्य वाला हो उसी का अनुबान ना है हाँ सो बहती थी हो, ऐसा होता है इसी प्रकार का तद यथा हमारे का जैसे हमारी गाड़ी है समाहितम उसमें समाहित है सब कुछ डाला हुआ है सामान रखा हुआ है ऐसा ऐसी गाड़ी क्या करती उपर तर आया आवाज करते हुए चुंई चुई आवाज़ करते हुए है बलगाड़ी को देखा होकर कई देहातों में आवाज करती है चलती गाड़ी एवं अयम आत्मा अयम शारीरिक आत्मा शरीर में होने वाला जो जीवात्मा है ये जी आत्मा क्या कहता है प्राज्ञा ना आत्मा ना अनुरोह जो प्राज्ञ आत्मा है सुशुष्पी अवस्था कालीन जो आत्मा है प्राज्ञा आत्मा के साथ में सब मिल करके उत्सर्जन आती कब चलता हुआ मन सबका चलता हुआ चाहता है कंठादी गुरगुल गुरगुल -गुर होते उसको अंतिम समय ऐसा जाता है कब ये तब पुर्दासी जब पुर्दी हो जाए चलने की तैयारी होगी तो संघ में शब्द करता हुआ जाता है ऐसा आया है यहाँ तो इसका मतलब क्या कहना चाहते है वो श्रीका शर्द का अर्थ निकालना चाहते हैं श्रृंका शर्द शब्द करने आधुनिक होता है धातु से श्रृंका बनाया गया है क्योंकि सृष्टिपरक धातु है कैसे यहाँ शब्द करने अथा आया इसके लिए वृद्धा शुद्धि का प्रसंग ला दिया वहां ससर्जन यादि बोला ना, ना? स्त्री धातु का ही रूप है सर्जन तो उसका अर्थ होता है शब्द जैसा होना यहां भी ऐसा ही है समझ रहा है ये कहा सुनकर हूं स्त्री धातु तो, शब्दार्थ तत्व तो, प्रसिद्ध आश्रित स्त्री धातु केवल सृष्टि अर्थ में नहीं है किंतु तो शब्द अर्थ में भी प्रसिद्ध है वृद्धावन शर्थ में प्रसिद्ध है लिखा गाड़ी को लेकर के ले कहा श्रीजी धातोर शब्दार्थक प्रसिद्ध शब्दार्थक भी ये प्रसिद्ध है ये लेकर शब्दवती प्रश्न आएगा भैया करने तो खटकेगा सिर्जातु को सृष्टि करनेर्ज धातु है वो भी बी पूर्वक होगा तो त्याग अर्थ होता है बी नहीं रहेगा तो सृष्टि अर्थ होता है श्री धातु का विसर्ग ब्याग सर्ग बने सृष्टि श्री धातु का तो यहां श्रृंका शब्द बनाए स्त्री धातु से तो ये शब्द करना कैसे आता आएगा सृष्टि अर्थ होता है ये शंका आसक्ति थी वो शंका का हो गया वृद्धान्व में ससर्जन शब्द दिया गया स्त्री धातु का ही ये में माने शब्द अर्थ भी होता है ये बता दिया रत्नवाय दो नंबर टिप्पणी ना उसमें कहते हैं बक्षती अमराजो दयताम श्रृंकाम वित्तवायु अभावता ऐसा बोलते ये माया तुम्हें इतनी अच्छी माला दी थी तुमने तो मना कर दिया नहीं दिया वो माला को ऐसा बोले क्या आपकी बहरागी को दिखाते हुए हमारा स्वयं बोलेंगे ये श्याम मंजन मजंदी बहबूब भीमूढ़ा जिसमें लोग उसके लिए मर रहे हैं उस माला को चाह रहे हैं किंतु तुमने त्याग दिया धन्य हो तुम ऐसा करके करें प्रशंसा करेंगे उसको बहरागी को देखते हुए एक पक्ष थी हमारा रत्नबई कैसा है का नई काम श्रृंखलाम वित्तमयी अभापम ऐसा शब्द है यहाँ पर जो यश्याम बजंती बहुबो भी मूढ़ा जिसमें बहुत सारे मूर्ख लोग डूब जाते हैं जिस माला को लेकर ऐसी माला है ऐसा करके ये माला तीन नंबर की टिप्पणी माला से धातु धातु से बना हुआ है से बनने वाला मालावाचित तो प्रसिद्ध मालावाची भी है कह रहे हैं माला इमा अनेक रूपित्रहण ये माला है अनेक रूप कर्मों की गति अनेक प्रकार की है कोई माला है जिसको भी जानो लेता चार नंबर का यह श्रींका अपुत्सता गति कर्म में ग्रहण देखा था राष्ट्र में अथवा यह समझो श्रींगा करता जो कर्म गति अच्छे कर्म गति है उसको मेरे से श्रेणिका जान लो कर्म गति समझो कहा था चार नंबर करते हैं सृटिकत इतस्मात यह धातु से नहीं समझना धातु बदल देते हैं बनाने के लिए क्या करते हैं सृटिकत धातु है श्री धापी से न करके सृक आती से बनाएंगे श्रृंखला शब्द है सृठी गतो इतस्त श्रृंका शब्द निष्पत्ति में प्रत्या श्रृंकाशब्द की व्यपत्ति बताते हैं यदवा ट्रिप्पणी का यदवा श्रृंका अकुक्षिता अथवा श्रृंका शब्द अकुत्सित कर्म है अकुक्षित प्रकरण अनुरोधातम अकुसित क्या है क्या प्रकरण चल रहा है अच्छे कर्मों के प्रकरण चल रहा है प्रकरण अमजोर से ही आता है तत्व दृष्टिया वास्तव में देखेंगे तो ये भी कुत्सित ही होता है क्योंकि नदी तैयार त्याग रहता है यमराज स्वयं अपने शब्दों से बोलेगे नयताम श्रृका वित्त वय गृह अवाप तस्याम मजंती बहुत विमोधा स्वयं बोलेगे तिवराधा ये कहा के तत्व दृष्टिया तो वास्तविक दृष्टि से देखेंगे तो सत्व प्रिया इत्यादि वाक्य तो भाषा है सत्र प्रिया प्रिय इत्यादि जो है प्रिय बोधान इत्यादि भाषण में इनको पता है, है। थे संसार के पदार्थ इतने लो, लोग दिखाने के बाद जाते हैं नजगेता बैरा दिखाते हैं उसका होते तुम ने सारे हैं सारे ध्यान दिया तुम धन्य हो ऐसा आगे बोलेगा पुनर् कर्मस्तुति में बाहर फिर भी कर्म की प्रशंसा ही करते हैं उसका विरुद्धक प्रशंसा करते हैं मंत्र है एक मंत्राचिकेत विरस्य जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञ्य विदिव्य शातिमे देवमित्यं जिस व्यक्ति ने इस क्तर्मकृत्तर जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञान विदिवे तीन बार नजगेता चयन किया हो विराट रूप से कहेंगे यानी कि तीन बार चयन किया हो करने वाला तीन बार चयन करने वाला और त्रिवेक् के संदेह माता पिता गुरु से संबंध प्राप्त करने वाला तीन व्यक्तियों के द्वारा संबंध प्राप्त करने वाला माता पिता और गुरु और गुरु से संबंध तो प्राप्त कर सकता है ये कर सकता है पिता से भी संबंध हो सकता है गर्भ में रहते रहते पिताजी गुजर जाए ईश्वर देखा है क्योंकि तो माता से संबंध प्राप्त करता ही है फिर माता से संबंध करने का मतलब क्या है मैंने अच्छी माता के साथ संबंध हुआ क्योंकि तो बचपन में जब बच्चा पैदा होता है पहला गुरु माँ है उसको जैसे संस्कार डाल देगी वो वैसे हो जाएगा मंदिरों में ले जाने लग जाएगी तो मंदिर की कुछ आस्था हो जाएगी उसकी मस्जिदों में ले जाने लग जाए तो मस्जिद आस्था हो जाएगी पहले गुरु माता है संस्कार देने वाली मां होती है जैसे संस्कार मिला होगा उसी से आगे फलेगा फलेगा और दूसरा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माता की बात नहीं मानता है फिर पिता के फटकार की भी आवश्यकता है पिता गुरु होगा उसके बाद माता बोलेगी नहीं मानती फिर और थोड़ा बड़ा होने पर गुरु के अनुशासन तीन का संधि प्राप्त करने माता का प्यार पिता का थड़कार गुरु का अनुशासन जिसको बिला हो कभी बिगड़ता नहीं होगा तीनों में से कोई गड़बड़ी हो तो व्यक्ति बिगड़ जाता है यह है क्रीड़ाज के तहत तीन बार निकता अग्नि को चयन करने वाला व्यक्ति और त्रिवित्य संधि में त्रिवीर संधिम में तीन की संधि सान्निध्य प्राप्त करने वाला माता पिता गुरु के सानिध्य प्राप्त करने वाला और त्रिकर्मृत्त तीन प्रकार के कर्म करने वाला तीन प्रकार के, के यज्ञ अध्ययन दान गृहस्तावर में रहने वालों के यज्ञ की जरूरत है और अध्ययन अपने अपने शाखा के अध्ययन करने की जरूरत है दीप की शाखा अध्ययन की जरूरत है आवश्यकता और दान जितना हो सके देने की आवश्यकता है त्रिकर्य होते हैं यज्ञा अध्ययनों दानों ऐसे राशि का रखा जाएंगे यज्ञ करना और अध्ययन करना और दान देना तीन कर्म करने वाला तरह जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्कर से छोड़ जाता है जन्म मृत्यु को पार कर जाता है ये तीन काम कर रहा है तीन बार नदी के अवि के चयन करने वाला एक दूसरा माता पिता गुरु के साहिध्य प्राप्त करने वाला और तीन प्रकार के कर्म करने वाला यज्ञ करने वाला दान देने वाला अध्ययन करने वाला ऐसा क्या फल होगा उसका जन्म मृत्यु तरती जन्म मृत्यु द्वितीय का दो वचन जन्म च मृत्युश्चन्म मृत्यु ये दो स्व जन्म मृत्यु द्वितिया का उसको पार कर जाता है जन्म मृत्यु को पार कर जाता है भविष्य में उसको जन्म मृत्यु नहीं मान पाता मुक्त हो जाता है और ब्रह्मज्ञम ब्रह्म ब्रह्मा... ब्रह्मा जाता ब्रह्मजा ब्रह्म हिरण्यवाद जाता ब्रह्मजा विराट ब्रह्म से पैदा हुआ और ज्ञा भी है जानने ज्ञानी भी है उसको ब्रह्मज्ञ बोला वो द्वितीय है कि ब्रह्मज्ञम उस विराट को जानता ब्रह्म से उत्पन्न है और ज्ञानी भी है उस ब्रह्मज्ञ उसको देवम देवता है वो देव है, हैम स्तुति के योग्य है स्तुत्य है उसको विदित्वा शास्त्रेण विदित्वा शास्त्र से जानकर उसको जानने के लिए शास्त्र ही पहले बाद में फिर मनन निर्देश के बाद में निचारियों निश्चर्य हो जाता है आत्मरूपेण ये हो जाता है अनुभवन कृत्वा आत्मरूपेण अनुभवन कृत्व ये भी हो जाता है, हो जाता प्रिण्वा। प्रिण्वा प्रिण्वा। प्रिण्वा हो जाता है। पहले तो शास्त्र से होगा विदित्वा अपने शास्त्रेण ऐसा समझना और इधर बिचाइय में जानकर होता है क्या आत्मा आत्मा प्रत्यक्ष रूप से आत्माुभ करते वही आत्मा ही हूं ऐसी भावना करते शांति अत्यंत अत्यंतम शांति प्राप्त होती अत्यंत शांति को प्राप्त कर जाता ऐसा था। था। है ऐसा कहा स्त्री कृत नचिकेत नाचिकेतो अग्नि नाचिकेत नजिकेता संबंधी आदमी को नाचिकेता बोले नजिकेता संबंधी आदमी को नाचिकेता कहा त्रिनाच के तह स्त्री कृत तीन बार किया है नजिकेता आदमी का चयन तीन बार किया है जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा सब त्रिराज वो व्यक्ति को त्रिराजगेत कहा जिस व्यक्ति ने तीन बार नजिकेता अग्नि का चयन किया हो उसको त्रिनाचगेत बोलते हैं कहा तथ से कहा तद अध्ययन तद अनुष्ठान बा अथवा त्रिड़ाचिकेत का दूसरा अर्थ यह होगा तो त्रिड़ाचिकेत अग्नि के जानकारी रखना ज्ञान प्राप्त करना अध्ययन करना अनुष्ठान करना ये भी त्रिड़ाचिकेत हो सकता है और त्रिवेर आगे त्रिवेक संधि का अर्थ करते हैं तीन के जो संधि प्राप्त करेगा सानिध्य प्राप्त करेगा तीनों का किसके का त्रिवीर मातृकृति आज यही व्यक्ति प्राप्त समझम संभावन संबंधम मात्रादि अनुशासन यथावत प्राप्त तीन के संधि प्राप्त करता माना क्या मातृ पितृ आचार्य त्रिविका है माता पिता और गुरु ये तीनों का व्यक्त मैंने प्राप्त प्राप्त करके क्या संधि संधान मुझे सान्निध्य प्राप्त करके संबंध प्राप्त करके मात्रादि अनुशासन यथावत प्राप्त है। मैंने माता पिता गुरु के अनुशासन को जैसा का वैसे प्राप्त करते माता जो उपदेश दी थी छोटे पालक ने उसको प्राप्त किया हो तो उसने और थोड़ा बार बड़ा होने पर पिता का उपदेश माना हो कि उसने और, और बड़ा होने के बाद गुरु के उपदेश को जो मानता हो ये ऐसा जो व्यक्ति है तभी प्रामाण्य का आरम्भ करार अवगम में रहे माता पिता गुरु के जो वचन है वो प्रामाण्य के कारण है या अन्य श्रूति वृतारण श्रूति से पता लगता है ठीक है वैसे जाना जाता है कहा यथा मातृवान पितृमान इत्यादि एक है प्रताप में जैसे मातृमान पितृमान आचार्यवान बोलता हो वैसे उसने कहा करके ये सणाचार्य सर, ब्राह्मण में चर्चा आती है प्रतारण यथा मातृमान पितृमान जो माता वाला होगा पिता वाला होगा गुरु वाला होगा ऐसा माता वाला माने माता वाला तो शरीर होते हैं पिता वाला भी शही होता ना ना ना है गुरु वाला सब होता हो जो संस्कार प्राप्त नहीं किया माता वाला भी कहा जाता है माता के द्वारा जो संस्कार मिलना चाहिए वो संस्कार पाया हो वो माता वाला होता है न तो माता वाला नहीं होता वो पिता वाला भी नहीं है जो पिता के द्वारा प्राप्त प्राप्त करने योग्य संस्कार में पाया हो और वो गुरु से प्राप्त करने योग्य संस्कार जिसने पाया हो वो गुरु वाला भी नहीं संस्कार पाना ही मुख्य है कि प्रेतदार ने कहा प्रेत टिप्पणी त्रिनाचिकेत त्रिकृत्व नाचिकेतो अग्निश्चितो यह ना नहीं कहा था अग्निशयन किया जिसने कहा त्रिकृत्व यहाँ पर त्रिकृत्व तो जो भाष्य में लिखा हुआ है ये कृत्व तो नहीं होना चाहिए त्रिन होना चाहिए ऐसा टिप्पणी का कहना चाह रहे हैं यहां पर मेरे दृष्टि से बोलना चाहते हैं पहले तो त्रिनाचिकेत में त्रि अगे नाचिकेता शब्द है तो रत्व किससे हुआ होगा आप कहेंगे अब कुपम में वजना ही त्री अलग है नाचिकेता अलग है तो इसके लिए कहते हैं पहले एक टिप्पणी त्रिराज केतक्यत्र पूर्व पदार्थ संज्ञाया पूर्व पर्व के निमित्त कहने नित्व क्या होता है रसा रसाव नव समान पदे सूत्र है रसा निमित्त होते हैं राजा वर्तन से होते हैं क्या पूर्व पद में निमित्त है त्रिवे रका पूर्व पद में निमित्त है पूर्व पर पद है नाचकेत पूर्व पदार्थ संज्ञा नाम है अग्नि का नाम है संज्ञा में होगा किंतु गतार के व्यवहार नहीं होना चाहिए इसमें। में निमित्त और नैमित्त के बीच में गतार में होना चाहिए नो ग है क्या तो नहीं तो गटार व्यवहार नहीं है तो पूर्व पदार्थ संज्ञा एवं अगर से हो तो होगा त्रिना जी के नाथ जी के समझ है यह कहा नृत्व के बारे में बताया छादस अथवा छादस प्रयोग कर दिया समझ के त्रीनाचिकेत ऐसा समझौता इतिहास व्यापे तीन बार कर लिया जिसने का जिसनेचिकता अत्र कृत्व कृत्वश्द नहीं चाहिए त्रीताचिकेत ऐसा देवता है भाष्य में अचतर्भ्य सूचा दिवश त्रिशब्द चत से कृत् प्रत्यनी होता कृत स्न होता सूचोता ऐसा आज होगा यदि संख्या या क्रियाभ्या कृतिया आवृत्ति करें कृतसूच प्राद पूर्व सूत्र है संख्या या क्रियाभ्य आवृत्ति कर संख्यावाची शब्दों से होगा ये कृत्यसूच प्रत्यय माने क्रिया की आवृत्ति जितने किसने इतने बार उतने बार ऐसे क्रिया की आवृत्ति जितनी हो उस स्थिति में कृतसूच प्रत्यय होता है किससे होता है संख्यावाचक शब्द से होता है तो हमारे पास संख्यावाचक शब्द त्रिशब्द हैं तो कृत्य सूच प्राप्त था किन्तु उसका बाधक सूत्र है द्वि त्रि चतु सूच द्विशब्द त्रिशब्द चतुर्शब्द से कृत्य सूच नहीं होता सूच होता है सूच का सकार होता है त्रिर् बोलते है। हैं द्वीर बोलते हैं क्या होता और दूसरी बात किंज न एक प्रत्यय वयम एक प्रकृति युप्रयोग अर्थ एकाथम जो प्रत्यय होता जो कृत्य का जो अर्थ होता है सूच का भी वही अर्थ होता है प्रत्यय दो है एक कृत्व सूच एक सोच दो है दोनों का अर्थ एक ही है प्रत्यय हो एक अर्थ वाला जो प्रत्यय होगा दो प्रत्यय है एकाथकृत्व सूचक है और एक सूचक दो प्रत्यय होगा एक प्रकृति और एक ही प्रकृति से एकाथक प्रत्यय का दो प्रत्यय करना युगत प्रयोग एक साथ दोनों का प्रयोग करना संभव नहीं है एक ही प्रकृति से एक अर्थ प्रत्यय का दोनों का विधान करना संभव नहीं है इसलिए पर सूच प्रत्यय दिखाना चाहिए था त्रिकृत तो नहीं होना चाहिए था तस्मात लेखक प्रमाण होगा तो तो क्या ये लेखक का प्रमाद है भाष्यकार ने क्या था पहले पता नहीं क्या लिखा था क्या बोला था बाद में जो प्रिंटिंग करने वाले जितने हो गए कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई ये लेखक के प्रमाण से ये कृप प्रत्यय लगाई दिखा रहा भाष्य चित्र का है तस्मात ले लेखक का प्रमाद्रिका लगाया पाठ है ऐसा हो सकता है कृत्वि होगा कृत्व तीन बार करके ये भी प्रत्यात्म हो सकता है कथचित संरक्ष मानो अन्य कृत प्रतिप्यते किसी प्रकार बनोल अन्यथा कृत है मान यहाँ पर त्रि होना चाहिए त्रिकृत तो नहीं होना चाहिए ऐसे ऐसा था। अच्छा आगे त्रिड़ाचिकेत का एक कर दिया था तीन बार नतिकता अग्नि का चयन किया अथवा क्रीड़ा चेत का दूसरा अर्थ किया भाषिक किया तब विज्ञान अध्ययन अनुष्ठान उस त्रिनाच के अग्नि का विज्ञान जानकारी और उसके अध्ययन करना और उसके अनुष्ठान करना यह भी क्रीड़ाचगर होता है दो व्यक्ति की गई टिप्पणी यहां भी छह नंबर की टिप्पणी है तद विज्ञान अध्ययन उभय पर तत्वज्ञान तद और तद्ययन दोनों में मतपनत एवं पाठ होगा लिखित पुस्तक तद विज्ञान वक्त ऐसा होगा तद अध्ययन वक्त होगा तद अयनवान तद विज्ञानवान ऐसा बतुक लगाते पाठ होना चाहिए लिखित पुस्तकें ऐसे दिखाई पड़ता है पाठ का विज्ञान उपास्ति शास्त्रोत्त मात्र तद विज्ञान मैंने विज्ञान मान किया या तो है कुछ नदी कदागि की उपासना अथवा परोक्ष ज्ञान ज्ञापन विद्यांश शास्त्र मुक्त मात्रा शास्त्र से उत्पन्न मनुभव्य नहीं आया भी ऐसा ज्ञान है अध्ययन तत् प्रतिपादक से वेदाधेय और अध्ययन किसका अध्ययन करना है उस उपासना या ज्ञान के प्रतिपादक जो वेद है उनका अध्ययन करना है वेदाधिक अध्ययन करना अनुष्ठान में चयन चयन करना है अनुष्ठान समझना चयन करना है ध्यान ही बाहू अनुषान करना है यह भी त्रिराजगत का अर्थ होता है आगे त्रिवेर मातृपितृ आचार्यक्त्य प्राप्त समझ में आता माता पिता गुरु के तो साहित्य प्राप्त किया वि इस व्यक्तिगत तो क्या है यहां एक नंबर ट्रिप्पणी ने कहा मातृपितृ आचार्य थी त्रिपुर द्वंद्वे माता च पिता चा मातृ पित्व आचार्य आता ही मातृपित्व आचार्य ही ऐसा हमारा ख्याल है यहाँ पर एक शंका आती है आनंदित द्वंदे लगना चाहिए रिदंत शब्द है दो शब्द रिजल्ट है आपके पास मातृशब्दृश् रिगल्त है तो एक में आ होना चाहिए कुछ तो ऐसी शंका का मन जैसे माता तो पिता तो माता पितरो होता है क्या होता है मातृ पितरो नहीं होगा माता पिता आनंदित द्वंदे से है उसी के बारे में यहाँ पर क्यों नहीं किया होगा शंका उठा रहा है मातृपित्री आचार्य त्रिपद दो तीन पद का दोनों समास है माता च पिता च आचार्य मातृपित्व आचार्य मातृपित आचार्य ऐसा तृतीयांश है त्रिपद का तीनों तीन प्रति ध्वल का करने पड़े पितुर न आनंद पितृश् को आनंद नहीं हो पाया क्यों आचार्य से अंग्रेजत शब्द हृदम तो उत्तर पद होना चाहिए तो पूर्व पद को आन होगा आ होगा फ्री को आ होगा किन्दु हो वहां उत्तर पद क्या है समाज के अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं और प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं यहाँ पर जो अंतिम पद क्या है आचार्य पद है ये कहते हैं पितृ पितुन आचार्य शब्द अनि पद का आचार्य शब्द रिदंत नहीं है रिगंत उत्तर पद होता तो होता माने यहाँ पर पितृश्द के उत्तर में रिदंत शब्द नहीं मिला मातुर्म है माद्री को तो होना चाहिए उत्तर पद उत्तर में है किन्तु तृतय तो उत्तर पद नहीं है उत्तर पद को समाज के अंतिम अवय को उत्तर पद कहा जाता है जो तो प्रथम अवय में होगा वो पूर्व पद कहा जाता है क्या अंतिम अवय क्या है आचार्य है पितुर अनु पितृश्व उत्तर पद नहीं है यहाँ इसलिए मातृ को नहीं जब जाएगा आनंदितो द्वंदे एकत्रही जहाँ आनंदितो द्वन्दे शुक्र आएगा वहां पर ऋदंता ऋदंतों तो ही द्वंद्व परस्पर होगा जैसे मातृ पितृश दो का तरह ही है तो मातृश्वर पूर्व बल होता है पित्री सब का उत्तर बल होता है माता से पिता से मातृ पिता अथवा पिता रहू एक हो जाता है एकशेष करेंगे तो पिता रहू बनेगा अगर रखेंगे तो माता पिता रहू ऐसा बन है तो आनंदितो द्वन्दे में रिदंता द्वंदे उत्तर बढ़े व्याख्यान विदर्तों का ही उत्तर पद में आम होता है ऐसे व्याख्या किए जिसे यहां पर जो लिखा था मातृ मातृपित्री आचार्य ही माता पितृ आचार्य नहीं हुआ और मातृ पिता आचार्य की नहीं हुआ ऐसा था अच्छा <coughs> <coughs> <coughs> आगे भाष्य है वेद स्मृति शिष्ट व प्रत्यक्ष अनुमान आगे वेखो माता पिता का अंशासन पाया हो अथवा ऐसा हो माता पिता के अनुशासन न भी पाया हो वेद स्मृति शिष्ट पुरुषों का अनुशासन पाया हो वेद पढ़ा हो और स्मृतियों को पढ़ा हो जिस व्यक्ति ने और शिष्ट पुरुष के सामने जब प्राप्त किया हो शिष्टाचार में प्रमाण होता है कि बड़े लोग जैसा कर्म करते हैं वैसे करना यदि शिष्टाचार में प्रमाण होता है वेद स्मृति शिष्ट विवाह त्रिवेदन के का आता ये भी हो सकता है तो माता पिता गुरु के सामने से प्राप्त करना अनुशासन प्राप्त करना अथवा दूसरे अर्थ भी हो सकता है त्रिविरीय संधि का वेद है स्मृतियां है और शिष्ट पुरुषों के आचरण प्राप्त करना उनका अनुशासन प्राप्त करना यह भी हो सकता है अथवा यह भी हो सकता है प्रत्यक्ष अनुमान, आदमे वाह अथवा त्रिवेरत संधि का प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण आदम प्रमाण के तीनों जिसने प्राप्त किया हो यह हो सकता है शुद्धि प्रत्यक्ष इन प्रमाण से अंतर्गत की विशुद्धि है जिसने माता पिता आचार्य के शासन प्राप्त किया हो अथवा बेहद स्मृति शिष्ट पुरुषों का साध्य प्राप्त किया हो अथवा प्रत्यक्ष आगम प्रमाण यादि को प्राप्त किया हो इन, इन साधनों से क्या होगा विशुद्धि प्रत्यक्ष अंतकर्ण की विशुद्धि प्रत्यक्ष होती है अंतकर्ण अच्छा। की विशुद्धि यानी पर क्या होगा प्रत्यक्ष अगर कृत और वकृत कहा हुआ है किन प्रकार के कर्म करने वाला क्या है वो कर्मकृत मानेज्ञा अध्ययन दाना नाम करता ये तीनों को करने वाला माने मानेज्ञा और अध्ययन माने पढ़ाई और पढ़ना अध्यात्मशास्त्र के दान देना यार दान देना इसका श्रिष्टर्ता को त्रिकर्मकृत कहा होगा तीन काम करने वाला कहा करता तो ये ये तीन काम करने वाला क्या होगा एक तो तीन बार नचकेता अग्रिके चयन करने दूसरा हो गया कि त्रिवेद के संदेह माता पिता गुरु आदि का शांति प्राप्त करने वाला तीसरा है यज्ञ अध्ययन दान करने वाला क्या होगा जन्म मृत्यु तरती जन्म मृत्यु तरती, तरती ऐसा है जन्म मृत्यु को पार कर जाता है आगे माता के पुष्छ में नहीं जाएगा जन्म मृत्यु को पार कर जाता है ये कहा तरती अतिक्रामती अतिक्रमण कर जाता है किशोर जन्म मृत्यु हो जन्म से मृत्यु द्वितीय जन्म जन्म मृत्यु को अनुपर्ण कर जाता है और फिर दोबारा कभी भी जन्म जन्ममृत उसके होगी ऐसा नहीं होगा और अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा ऐसा कहा केन्च और भी है वास्तव केंच ब्रह्मज्ञम को जो ब्रह्म से उत्पन्न है ब्रह्मजा है वो विराट विरा से उत्पन्न है ब्रह्मजा और ज्ञा है ब्रह्मजा है और ज्ञान ज्ञानी भी है वो जाना विज्ञान करता जाना दिज्ञान ऐसा होगा उसके बाद कम ज्ञान को जानने वाले को ब्रह्मा से उत्पन्न है ज्ञानी भी है वो तो विराट ऐसा है हिरणने के बाद जा तो ब्रह्मजा ब्रह्म माने क्या ब्रह्मजा तो ब्रह्म जाता ब्रह्मजा ब्रह्म से उत्पन्न है माने सूक्ष्म से फूल होता है हिरणने के बाद सूक्ष्म पूजा का उत्तानी है और विराट स्थल पूजा का ये आता में इस पर पैदा ऐसा करके ब्रह्मजा सर्वज्ञा सर्वज्ञ है विराट रूप से कहा गया विराट सर्वज्ञ है असौ दो नंबर की टिप्पणी पूर्वाधन सफल अरे मंत्र के जो पूर्व भाग है त्रिणाधिकेत त्रिविरत संतिम त्रिकर्म के तरती जन्म मृत्यु पूर्वार्ध है इसके उत्तर क्या कहा? फल के सहित कर्म को बता दिया तीन प्रकार के कर्म करने वाले का फल क्या है जन्म मृत्यु उपाग सफल कर्म बता दिया फल के सहित तो कर्म बता दिया मंत्र के पूर्वाधित कर दिया पूर्वार्धेगा सफल हम कर्म उपार फल के सहित का प्रका कथन कर करके उत्तराधेन और उत्तराध आ रहा है क्या आ रहा है ब्रह्मज्ञम देविज्ञिता कवे उत्तराध है, है उसका प्रकर्म क्या है उत्तराधेन सफल उपासनाश उत्तरार्ध उपासना उसकी उपासना करने के लिखा ब्रह्मज्ञम देव विदिव इत्यादि उपासना के लिए कहा उत्तरार्धि चक्र के उपासन का ही देवताया आगे कहते हैं पास में तम देवम वो तो देव है क्रमज्ञम देवम वो तो देवता है वो देव है देवतरा प्रकाशित करता है सबको इसलिए देवता देवम देवदाती से देव बनता देव देव देव है देवता आप ज्ञानादि गुणवं तम इज्ञा ज्ञानादि गुणवान है वो ज्ञान ऐश्वर्यादि गुण है उनके पास इसलिए ऐश्वर्य गुणवाले को युत्यम स्तुति के युग इग्रस्त तो दाति से यज्ञ है है वो स्तुति तो के लिए उसको तो जान करके उमकर् मैंने गृहत्वा शास्त्रतर शास्त्र से जान मेरे परोक्षा जानक शास्त्र दृष्टि च आत्म भाव स्वपूर्ति प्रत्यक्षा शांति तद विचार्यता दृष्टि आत्म भाव दृष्ट् विषु भाग्य प्रत्यक्ष कर आत्म भाव से आत्म भाव दृष्ट् इमा गृह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि शांति बुद्धि प्रत्यक्ष अपने बुद्धि को प्रत्यक्ष होने उपराम में शांतिम उपरती अत्यंत शांति मिल जाती है अक्षरे भी वैराजम ज्ञान ज्ञानकर्म शय हम शांति प्राप्त हो प्राप्ति किसी होगी केवल कर्म मत से नहीं केवल उपासन मत से ज्ञानकर्म नहीं उपासना कर्म के समचय कर्म से हो वैराजपुक्ति प्राप्ति यहां पेपरी ज्ञानादि गुणवंधम ज्ञानादि गुणवान को जा, जान कर बोलना चाहते हैं तो ज्ञान गुणवान मैंने हेतु गर्मिकम विशेषण ज्ञानादि गुणवंतम विशेषण है उस विराट का क्या हेतु हेतु रूप में है क्या है ज्ञानादि गुणवत्वा ऐसा ज्ञानादि गुणवान होने से ऐसा हाँ, होता है उसको जान करके शांति प्राप्त होती है कहा एक जम अस्तुत्य है ज्ञानादि गुणवान है इसलिए स्तुत्य है एक जम मतुत्यम स्तुत्य है कहा चार इमाम इति इदम शब्द स्वरस्य इमाम शांति का इदम शब्द किसका वाचक होता है नजदीक का वाचक होता है इमाम शांति तो शांति है अंतकाल में तत्ता शांति है इस देवता को जानिए तुरंत शांति इमाम शब्द स्वरस्य इमाम में इधम शब्द का दिव्या का एक वचन है इमाम यही तो है तो इदम शब्द का स्वरस्य क्या होता है शनि कृष्ण का वाचक होता है नजदीक से नजदीक हो इसका वाचक होगा इधम शब्द अयम आत्मा बोलते हैं कितना दूर में है आत्मा स्वरूप है अयम आत्मा ब्रह्म इधम शब्द का अयम बना हुआ है इमाम, इमाम द्वितियां है इम शांति स्वारस्य स्वारस्य से कहा शब्द आया है तो अत्यंत नजदीक है यही है शांति तुरंत शांति विद्या है सुख की प्रत्यक्ष होने का इमाम है अपने बुद्धि को भी प्रत्यक्ष होने वाली शांति है अतः न उपरतीजपद विरोधा बैराजपुष है ना शांति यहापरती है यह जो है हुआ बैराजपदमा बैराजपद उपरती विराटपति प्राप्ति कैसे होगा न उपरतीजपद गहराज पदम यह हमारी कहे जाने वाला है भाष्य में यही है बैराज पदम आने वाला है ऐसे करने से भाष्य अनुराध है भाषिक से गैराज सुखम विराट को सुख होगा वो शांति किसको होगी उपासक को तो, तो नहीं होगी बहराज पद किसके पास है विराट के पास है शांति तो उसको होगी तो इसको क्या मिला है उपासना करेगा और फल उसको मिलेगा शांति उसको हो होगी तो क्या होगा तस्तर विराट दुपी है वो विराट बुद्धि के साथ एक मतलब बुद्धि प्रत्यक्षा मेरी पूरा फिर वो तो विराट के बुद्धि के द्वारा करनी होगी ना सुख तो को विराट को मिलने वाले सुख किसके बुद्धि के करनी होगी विराट कितने बुद्धि की जानकारी में होगी तो कूदर बुद्धि प्रत्यक्ष कैसे बोल दिया यहाँ वास्तव ने कहा था स्वगुद्ध प्रत्यक्ष कैसे बोला आपने बुद्धि में प्रत्यक्ष है शांति कैसे कहा ऐसा ही दिखता है देवता देवता है देवता सर्वज्ञत्व सर्वज्ञ होता है देवता से करके इमाम शांति शांति में लेता उपगतिमा सुख विशेष ऐसा अच्छा समय हो गया है